नोशो टॉक मैं मृत्यु सिखाता हूं नंबर एट आत्मा। एक मित्र ने पूछा है कि मृत्यु के संबंध में हम सोचें क्यों इवन मिला है उसे जिए वर्तमान में जो है उसमें रहें, मृत्यु के विचार को ही हम क्यों बीच में आने दें? उन्होंने ठीक बात पूछी है लेकिन अगर इतना भी सोचा कि मृत्यु के विचार को क्यों बीच में आने दें तो भी मृत्यु का विचार आ ही गया है और अगर इतना भी सोचा कि हम जिए ही हम मरने के संबंध में सोचे ही ना तो भी सोचना शुरू हो गया है मृत्यु इतना बड़ा तथ्य है कि उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती यद्यपि हम जीवन भर यही कोशिश करते हैं कि मृत्यु के संबंध में न सोचें इसलिए नहीं कि मृत्यु न सोचने जैसी चीज है बल्कि इसलिए कि सोचने से भी भय लगता है ये विचार भी प्राणों को कपा जाता है कि मैं मरूंगा जब मरूंगा तब तो कपाएगा ही ये विचार भी बिना मरे भी ये विचार भी मन को पकड़े कि मैं मरूंगा तो सारे प्राण जड़ों से कब जाते आदमी निरंतर कोशिश करता रहा है कि मृत्यु को भुलाए सोचे ना हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है जीवन की कि मृत्यु न दिखाई पड़े उसको झुठलाने की पूरी कोशिश की और आदमी ने जो इंतजाम किए हैं वो सफल होते हुए दिखाई पड़े लेकिन सफल होते नहीं क्योंकि मृत्यु है उससे कैसे भागेंगे कब तक भागेंगे कहां भागेंगे और भागते भागते उसमें ही पहुंच जाना है कहीं भी भागें किसी भी दिशा में भागे वहीं पहुंच जाएंगे और वो रोज खरी बातें चली जाती है सोचें या ना सोचें भागें या बचें लेकिन किसी भी तथ्य से भागा नहीं जा सकता और मृत्यु कोई ऐसी बात नहीं है कि भविष्य में घटित होगी इसलिए हम उसको क्यों सोचे यह भी भ्रांति है मृत्यु भविष्य में घटित नहीं होगी मृत्यु प्रतिपल घटित हो रही है पूर्ण होगी भविष्य में घटित तो प्रतिपल हो रही है यानी इस वक्त भी हम मर रहे हैं यहां घंटे भर हम बैठेंगे तो हम घंटे भर मर जाएंगे सत्तर साल लगेंगे पूरा मरने में लेकिन उसमें यह घंटा भी सम्मिलित रहेगा इस घंटे भर भी हम मरेंगे ऐसा नहीं है कि अचानक कोई एक दिन सत्तर साल में मर जाता है अचानक मौत नहीं आती मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है ग्रोथ है एक विकास है जो जन्म के दिन से ही शुरू हो जाता है असल में जन्म मृत्यु का पहला छोर है और मृत्यु अंतिम छोर है वो यात्रा उसी दिन शुरू हो जाती है जिसको हम जन्मदिन कहते हैं वो मरने के दिन का पहला दिन है वो जो यात्रा वक्त लगेगा लेकिन चल पड़े जिसे कोई आदमी द्वारका से चल पड़े कलकत्ते के लिए तो जो पहला कदम उठाएगा वो भी कलकत्ते के लिए ही उठाया जा रहा है अंतिम कदम उठाएगा वो भी कलकत्ते के लिए उठाया जा रहा है और अंतिम कदम जितना कलकत्ते में पहुंचाएगा उतना ही पहला कदम भी पहुंचा रहा है और अगर पहला नहीं पहुंचाएगा तो अंतिम कभी पहुंचा नहीं सकता है। यानी जब मैंने द्वारका से कलकत्ता चलने के लिए पहला कदम उठाया तब भी मैं कलकत्ता पहुंचने लगा कलकत्ता एक कदम पास आ गए और एक एक कदम पास आता चला जाएगा हालांकि हो सकता है छह महीने बाद आप कहें कि अब कलकत्ता आया लेकिन वो छह महीने पहले ही आना शुरू हो गया था इसलिए छह महीने बाद आ सका इसलिए दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मृत्यु भविष्य में है ऐसा मत सोचना आप मृत्यु प्रतिपल है और भविष्य क्या है हमारे सारे वर्तमान का जोड़ ही हम जोड़ते चले जा रहे हैं जोड़ते चले जा रहे हैं जोड़ते चले जा रहे हैं पानी को कोई गर्म कर रहा है पहली डिग्री पे पानी गरम हो गया अभी भाप नहीं बन गए दो डिग्री पे पानी गरम हो गया अभी भाप नहीं बन गया भाप तो सौ डिग्री पर बनेगा लेकिन पहली डिग्री पर भी भाप बनने के करीब पहुंचने लगा दूसरी डिग्री पर तीसरी डिग्री पर निन्यानबे डिग्री पर भी पानी भाप नहीं बन गया है सौ डिग्री पर ही भाप बनेगा लेकिन क्या आपने ख्याल किया कि सौवीं डिग्री एक ही डिग्री है और पहली डिग्री भी एक ही डिग्री थी निन्यानवे से सौ तक जो यात्रा करनी पड़ी है वही यात्रा एक से दो तक करनी पड़ी उसमें कोई फर्क नहीं है इसलिए जो जानता है वो पहली डिग्री पर ही कहेगा कि सावधान पानी भाप बन जाए हालांकि कहीं पानी भाप बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा हम कहेंगे सिर्फ पानी गर्म हो रहा है भाप कहाँ बनता है निन्यानबे तक हम अपने को धोखा दे सकते हैं कि पानी अभी बाप नहीं बनता है लेकिन सौवीं डिग्री पे पानी भाप बनेगा और हर डिग्री सौवीं को करीब लाती चली जाएगी इसलिए मृत्यु भविष्य में है ऐसा कहके बचने की पोस्टपोन करने की कोशिश करनी व्यर्थ है मृत्यु प्रतिपल है हम रोज ही मर रहे हैं असल में जिसको हम जीना कह रहे हैं वो और मरने में कोई फर्क नहीं हम जिसको जीना कह रहे हैं वो धीरे धीरे मरने का नाम है मैं नहीं कहता कि भविष्य के लिए सोचे लेकिन जो हो ही रहा है उसे देखें और सोचने के लिए भी नहीं कहता उन मित्रों ने पूछा है कि मृत्यु के संबंध में क्यों सोचे मैं नहीं कहता सोचे सोच के आप कुछ जान भी ना पाएंगे ये ध्यान रहे कि सोचने से किसी भी तथ्य को कभी नहीं जाना जा सकता है असल में सोचने की तरकीब तथ्यों को झुठलाने की तरकीब अगर एक फूल खिला है और आप फूल के संबंध में सोचें तो आप फूल को नहीं जान पाएंगे क्योंकि जितना आप सोचने में चले जाएंगे उतना ही फूल दूर छूट जाएगा आप सोचने में आगे निकल जाएंगे फूल यहीं पड़ा रह जाएगा फूल को सोचने से क्या मतलब है फूल एक तत्व है तो अगर फूल को जानना है तो सोचे मत फूल को देखें। देखना और सोचने में फर्क और ये फर्क महत्वपूर्ण है पश्चिम सोचने को बड़ा जोर देता है इसलिए उन्होंने अपने विचार शास्त्र को फिलोसफी का नाम दिया फिलोसफी का मतलब है विचार हमने अपने सोचने के शास्त्र को दर्शन का नाम दिया दर्शन का अर्थ देखना दर्शन का अर्थ सोचना नहीं जरा समझने जैसी बात है कि हमने दर्शन कहा है उन्होंने फिलोसॉफी कहा है इसमें बुनियादी फर्क और जो लोग फिलोसफी और दर्शन को पर्यायवाची कहते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है ये दोनों पर्याय नहीं है इसलिए इंडियन फिलोसफी जैसी कोई चीज ही नहीं है और पाश्चात्य दर्शन जैसी कोई चीज नहीं है पश्चिम में जो है वो विचार शास्त्र है मीमांसा है तर्क है विश्लेषण है पूरब ने एक और ही फिक्र की है पूरब ने यह अनुभव किया कि कुछ तथ्यों को सोचने से जाने नहीं जा सकता तथ्यों को देखना पड़ेगा जीना पड़ेगा जीना और देखने में बड़ा फर्क है एक आदमी प्रेम के संबंध में सोचता है तो हो सकता है प्रेम के ऊपर शास्त्र लिख सके लेकिन प्रेमी प्रेम को जीता है देखता है हो सकता है शास्त्र न लिख सके और प्रेमी से अगर कोई पूछने जाए कि प्रेम के संबंध में कुछ कहो तो शायद आंखें उसकी बंद हो जाएं आंसू बहने लगे और वो कहे मत कहो मत कहो कैसे कह सकता हूं मत पूछो प्रेम के संबंध में क्या कह सकता हूं और जिसने प्रेम पर सोचा है वो प्रेम पर घंटों समझाए लेकिन प्रेम के कण भर का उसे पता ना हो सोचना और देखना दो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु के संबंध में सोचें सोचेंगे तो आप मृत्यु को कभी ना जान सकेंगे देखना पड़ेगा <tell> यानी मैं ये कह रहा हूं कि मृत्यु तो ये रही खड़ी आपके भीतर खड़ी है इसे देखना पड़ेगा ये जिसे में मैं कह रहा हूं ये मर रहा है पूरे वक्त इस मरने की घटना को देखना पड़ेगा इस मरने की घटना को जीना पड़ेगा इस मरने की घटना को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं मर रहा हूं मैं मर रहा हूं मैं मर रहा हूँ झुटलाने के हम बहुत कोशिश करते हैं हजार तरकीबें हमने निकाली झुटलाने की सफेद हो गए बाल को खिजाब लगा सकते हैं लेकिन उससे कुछ मौत झुटला नहीं जाती तो आती खिजाब लगे हुए बाल के भीतर भी बाल सफेद ही है वो मौत आनी शुरू हो गई है वो आएगी ही उसे हम कैसे झुटलाएंगे उससे हम कितना ही झुटलाते चले जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी गति चल रही है चल रही है हाँ, इतने ही फर्क पड़ सकता है कि हम उसे जानने से वंचित रह जाएं। और मैं यह कह रहा हूं कि जो अभी मृत्यु को ही न जान पाया वो जीवन को कैसे जानेगा मैं ये कह रहा हूं कि मृत्यु तो परिधि पर है जीवन केंद्र पर है अगर परिधि को ही न जाना तो केंद्र को हम कैसे जानेंगे और अगर परिधि से ही भाग खड़े हुए तो केंद्र के पास तो कभी पहुंच ही ना पाएंगे क्योंकि जिस घर की बाहर की बाउंड्री की दीवार से मैं डर गया और भाग खड़ा हुआ उस घर के भीतर के भवन में कैसे प्रवेश करूंगा मृत्यु है बाहर का घेरा और जीवन है मृत्यु के केंद्र में स्थापित मंदिर उस बाहर के घेरे से हम भागे रहते हैं, तो हम जीवन से भी भाग जाते जो मृत्यु को जानेगा जानेगा जानेगा वो धीरे धीरे धीरे धीरे मृत्यु के वस्त्रों को हटा जीवन को भी जानने लगेगा मृत्यु द्वार है जीवन को जानने का इसलिए मृत्यु से बचे कि जीवन से भी बचे तो जब मैं कहता हूं कि मृत्यु को जाने तथ्य को पहचाने तो सोचने के लिए नहीं कह रहा और एक मजे की बात समझ लेनी चाहिए सोचने का मतलब है कि जिसे हम जानते हैं उसको दोहराना सोचना कभी भी मौलिक नहीं होता आमतौर से हम कहते हैं कि फलन व्यक्ति के विचार बहुत मौलिक बहुत ओरिजिनल है कोई विचार कभी मौलिक नहीं होते विचार मौलिक हो ही नहीं सकते दर्शन मौलिक हो सकता है। विचार तो सदा बासे होते अगर आपसे मैं कहूं कि गुलाब के ये फूल के संबंध में सोचिए आप क्या सोचेंगे जो आपने गुलाब के संबंध में जाना हुआ है पहचाना हुआ है उसी को दोहराएंगे करेंगे क्या सोचने में कर क्या सकते हैं आप क्या गुलाब के फूल के संबंध में एक आध भी अज्ञात मौलिक दृष्टि आपके सोचने में आ सकती कैसे आएगी सोचना तो विचार का दोहराना है आप कहेंगे बड़ा सुंदर है ये कितनी बार नहीं सुना है कितनी बार नहीं पढ़ा है ये गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है कितनी बार नहीं पढ़ा है कितनी बार नहीं सुना है कहेंगे कि बिल्कुल प्रेसी के मुख की भांति है तो ये भी कितनी बार नहीं सुना है कितनी बार नहीं पढ़ा है कहेंगे बड़ा ताजा है बड़ा आनंददायी है लेकिन कितनी बार नहीं पढ़ा है कितनी बार नहीं सुना है क्या आप करेंगे विचार के विचार से आप कहा गुलाब के इस फूल में प्रवेश कर पाएंगे विचार से आप गुलाब के फूल के संबंध में जो स्मृति में बैठा है उसमें ही प्रवेश करते रहेंगे अपने ही बासे को आप उगाड़ते देखते रहेंगे इसलिए विचार कभी भी मौलिक नहीं होता मौलिक विचार जगत में होता ही नहीं दृष्टा मौलिक होते हैं दृष्टा मौलिक होते हैं तो अगर कोई व्यक्ति गुलाब के फूल को देखे तो देखने का मतलब पहली शर्त तो यह है कि विचार ना करे विचार को हटा दे स्मृति को हटा दे खाली हो जाए और गुलाब के फूल के साथ जिए इधर हो गुलाब का फूल इधर हो वो बीच में कोई भी ना हो सुना हुआ पढ़ा हुआ जाना हुआ कुछ भी बीच में ना हो अनुभव किया हुआ कोई भी बीच में ना हो ज्ञात नोन बीच में ना हो इधर रहू मैं उधर हो गुलाब तब जो अनोन है वो जो अज्ञात गुलाब के भीतर बैठा है वो मेरे प्राणों में प्रवेश करने लगेगा बीच में कोई बाधा ना पा वो प्रवेश कर जाए। और तब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पता चलेगा कि गुलाब ये है ऐसा पता चलेगा कि मैं और गुलाब अलग कहा तब हम भीतर से गुलाब को जान पाएंगे दर्शक दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता विचारक बाहर घूमता रहता है इसलिए विचारक की कोई उपलब्धि नहीं है जो उपलब्धि है वो दृष्टा की है दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता क्योंकि उसके और उसके सामने जो है उसके बीच कोई दीवार नहीं रहती दीवार टूट जाती दीवाल मिट जाती कबीर ने एक दिन अपने बेटे कमाल को कहा कि वो जाए और गाय भैंस के लिए जंगल से थोड़ा घास काट लाए, है वो तो कमाल घास काटने जंगल में गया सुबह का निकला है दोपहर होने लगी और वो नहीं लौटा कबीर चिंतित हुए हैं फिर दोपहर भी ढलने लगी और वो नहीं लौटा फिर बड़ी चिंता बढ़ गई फिर सांझ होने लगी और सूरज ढलने के करीब आ गए तो कबीर और के कुछ भक्त ढूंढने निकले कि कमाल गया था। जाके देखते हैं जंगल में घनी घास के बीच में कमाल खड़ा है आख है और डोल रहा है हवा के झोंके में जैसे घास डोल रही है वैसे ही कमाल भी डोल रहा है जाके उसको हिलाया और पूछा ये क्या कर रहे हो उसने आंख खोली उसने कहा अरे बड़ी भूल हो गई कबीर तो ने कहा कितनी देर लगा दी ये कर क्या रहा है? उसने कहा जब मैं यहां आया तो बड़ी भूल हो गई क्या भूल हो गई उसने कहा कि मैं घास काटना छोड़ के घास को देखने लगा और देखते देखते कब मैं घास हो गया मुझे पता ही नहीं तो सांझ हो गई और मुझे पता ही ना था कि मैं हूं कमाल जो काटने आया मैं तो घास ही हो गया इतना आनंद था उस घास हो जाने में कि कमाल होने में कभी भी न पाया था और तुम आ गए तो ठीक क्या न था पता नहीं अब तो लौटना ना हो पाता क्योंकि मुझे पता ही ना था हवाएं घास को नहीं हिला रही थी मुझे हिला रही और ये तो बात ही खत्म हो गई थी काटने वाला और कटने वाला समाप्त हो गया था ये कमाल ने कहा कि बड़ी भूल हो गई मैं देखने में लग गया ये बड़ी भूल नहीं हो गई ये बड़ी अद्भुत बात हो गई और जब भी कोई देखने में लग जाए तो बात एकदम बदल चाली हम कुछ भी नहीं देखते कभी आप अपनी पत्नी को देखा है कभी अपने बेटे को देखा है जिनके साथ आप वर्षों से जी रहे कभी उन्हें देखा है सोचा है सदा कि कल इस पत्नी ने क्या क्या किया था वो बीच में खड़ा रहा सुबह दफ्तर जाते वक्त उसने कैसा झगड़ा किया था वो बीच में खड़ा हुआ है खाना खाते वक्त उसने क्या कहा था वो बीच में खड़ा हुआ है सोचा है सदा, देखा कभी भी नहीं है और इसलिए कोई संबंध नहीं है पति और पत्नी के बीच बाप और बेटे के बीच कोई संबंध नहीं है और बेटे के बीच कोई संबंध नहीं संबंध तो वहां होता है जहां विचार विलीन होता है और दर्शन शुरू होता है तब संबंध होता है क्योंकि तब बीच में तोड़ने वाला कोई भी नहीं रह जाता ध्यान रहे संबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि दो को जोड़ने वाला कोई हो जब तक जोड़ने वाला बीच में कोई होगा तब तक तोड़ने वाला मौजूद है क्योंकि जो जोड़ता है वो तोड़ता है जिस दिन जोड़ने वाला भी बीच में कोई मौजूद नहीं रह जाता दो ही रह जाते बीच में कोई नहीं रह जाता उस दिन एक ही रह जाता उस दिन दो नहीं रह जाते संबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि जिससे हम जुड़े हैं संबंध का मतलब यह है कि जिसके और हमारे बीच कुछ भी नहीं है कोई है ही नहीं बीच में जोड़ने तक को कोई नहीं है वहां धाराएं विलीन हो जाती हैं और एक दूसरे में लीन हो जाती है इसका नाम प्रेम है दर्शन प्रेम में ले जाता है प्रेम का सूत्र है दर्शन और जिसने प्रेम नहीं किया उसने कभी कुछ नहीं जाना चाहे किसी भी चीज को जानने गया हो तो प्रेम से ही जान सकता है अब मैं जब कहता हूं कि मृत्यु को जानना है तो मृत्यु से भी प्रेम करना पड़ेगा मृत्यु का भी दर्शन करना पड़ेगा और वो जो भयभीत है वो भागा हुआ है वो प्रेम कैसे करे वो दर्शन कैसे करे वो मृत्यु को देखे कैसे मृत्यु सामने खड़े हो जाए तो वो पीठ फेर के खड़ा हो जाता है आंख बंद कर लेता है वो मृत्यु को कभी सामने नहीं आने देता वो भयभीत, थी वो डरा हुआ इसलिए वो मृत्यु को कभी न देख पाता है न प्रेम कर पाता है और जो अभी मृत्यु को ही प्रेम न कर पाया वो जीवन को कैसे प्रेम करेगा क्योंकि मृत्यु तो बड़ी ऊपर की घटना है जीवन बड़े गहरे की घटना है जो कुएं की पहली सीढ़ी से लौटाया वो कुए के जल तक कैसे पहुंचेगा लिए मृत्यु को तो जीना पड़ेगा जानना पड़ेगा देखना पड़ेगा प्रेम करना पड़ेगा उसके साथ आंख मिलानी पड़ेगी और जैसे ही कोई आंख मृत्यु से मिलाता है जैसे कोई उसे खड़े होकर देखने लगता है जैसे ही कोई उसमें प्रवेश कर जाता है वो हैरान होता है कितना बड़ा रहस्य छिपा है मृत्यु में कि जिसे हम मृत्यु जान के भागते थे उसके भीतर परम जीवन का स्रोत छिपा है इसलिए मैं कहता हूं मरे स्वेच्छा से ताकि जीवन को पहुंच सके जीसस का एक अद्भुत वचन है जीसस ने कहा है कि जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा और जो अपने को मिटाएगा उसको मिटाने वाला कोई भी नहीं जो अपने को खो देगा वो पालेगा और जो अपने को बचाएगा वो खो जाएगा। एक बीज अगर अपने को बचाने में लग जाए तो सिर्फ सड़ेगा और क्या होगा और एक बीज अगर अपने को मिटा दे जमीन में और खो जाए तो वृक्ष बन जाए बीज की मृत्यु वृक्ष का जीवन बन जाती है और बीज अगर अपने को बचाने लगे और कहे कि मैं डरता हूं मैं मर नहीं सकता हूं मैं खो नहीं सकता हूं मैं अपने को क्यों खो तो फिर बीच सड़ेगा फिर बीच भी ना रह जाएगा वृक्ष होना तो बहुत दूर है हम डर के सिकुड़ जाते हैं से डर के हम सिकुड़ जाते हैं। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं जो आपके ख्याल में कभी ना आई होगी सिर्फ मृत्यु से डरे हुए आदमी में अहंकार होता है क्योंकि अहंकार है सिकड़ा हुआ व्यक्तित्व ठोस गांठ जो मौत से डरा वो सिकुड़ जाता है क्योंकि जो डरता है उसे सिकुड़ना पड़ता है जो सिकुड़ता है वो गांठ बन जाता है भीतर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है का <ण्चेज़> मैं का जो भाव हो मौत से डरे हुए आदमी का भाव और जो आदमी मौत में उतर जाता है जो उससे डरता नहीं भागता नहीं उसको जीने लगता उसका मैं विलीन हो जाता उसका अहंकार विलीन हो जाता है और जब अहंकार विलीन हो जाता है तो जीवन ही रह जाता है जीवन ही रह जाता है इसे हम ऐसा भी कहते हैं कह सकते हैं कि सिर्फ अहंकार ही मरता है आत्मा नहीं मरती और हम चूंकि अहंकारी बने रहते हैं इसलिए मुश्किल हो जाती है। अहंकार ही मर सकता है उसकी ही मृत्यु है क्योंकि वो झूठ है उसे मरना ही पड़ेगा और हम उसी को पकड़े हुए हैं जैसे समझ लें कि सागर में एक लहर उठ रही है अभी अभी पीछे सागर लहर ले रहा है उसमें एक लहर उठी अगर लहर लहर की तरह बचना चाहे तो तो नहीं बस सकती मरेगी ही लहर लहर की तरह कैसे बस सकती मरेगी ही हाँ एक रास्ता है कि बर्फ बन जाए फ्रोज़न हो जाए, सिकुड़ जाए ठोस हो जाए तो बस सकती अगर लहर बर्फ हो जाए तो बस सकती है लेकिन उस बचने में भी लहर गई बर्फ रह गए बंद टूटा हुआ ध्यान रहे लहर टूटी नहीं है सागर से एक है लेकिन बर्फ टूट जाता है सागर से वो अलग हो गए, बर्फ सख्त हो गया फ्रोजन हो गया सिकड़ गया जम गया तो लहर तो सागर के साथ एक थी लेकिन बर्फ का टुकड़ा अगर हो जाए तो बच तो जाएगी लेकिन सागर से टूट जाएगी और कितनी देर बची रहेगी बचेगी कितनी देर जो जमा है वो पिघलेगा गरीब लहर जरा जल्दी पिघल जाएगी अमीर लहर जरा देर से पिघलेगी और क्या फर्क होगा जरा बड़ी लहर होगी तो जरा देर लगेगी सूरज की रोशनी को से पिघलाने में छोटी लहर होगी जल्दी पिघल जाएगी कितने फर्क लगेगा समय का ही फर्क हो सकता है पिघलेगी पिघलेगी और रोएगी चिल्लाएगी क्योंकि जैसी पिघलेगी वैसी मिटेगी लेकिन लहर अगर लहर की तरह अपने को खो ही दे और नीचे उतर के जान लेकर सागर है, तो फिर लहर को मिटने का सवाल ही मिट जाता है फिर वो मिटे तो है ना मिटे तो है क्योंकि वो जानती ही नहीं कि मैं लहर हूं तब तो वो जानती है कि मैं सागर तब जब सब लहर खो जाती है तब भी वो है तब वो विश्राम में है और जब लहर उठती है तब वो श्रम में है। और श्रम से विश्राम कम सुखद नहीं है ज्यादा ही सुखद एक श्रम का होना है एक विश्राम का होना है जिसे हम संसार कहते हैं वो श्रम का होना है और जिसे हम मोक्ष कहते हैं वो विश्रामपूर्ण होना है ऐसे ही जैसे लहर है हवाओं से टकराती लड़ती परेशान और फिर लहर सो गई अब भी है जो था वो अब भी है अब वो सागर में लेकिन विश्राम में लेकिन अगर कोई लहर लहर की तरह अपने को मान ले तो अहंकार से भर गई और तब वो सागर से अपने को तोड़ना चाहेगी क्योंकि जिसको ऐसा ख्याल हो जाए कि मैं हूं वो सबके साथ मिला हुआ कैसे रहे मिला हुआ रहे तो फिर मैं का पता नहीं चलता इसलिए मैं कहता है तोड़ लो सबसे अपने को और कितना मजा है कि तोड़ के बड़ा दुख होता है इसलिए फिर मैं कहता है जोड़ो सबसे अपने को इतना चक्कर है मैं का पहले वो कहता तोड़ो सबसे अपने को आइसोलेट करो क्योंकि तुम अलग हो तुम सबसे कैसे जुड़े रह सकते हो तो मैं अपने को तोड़ लेता है परेशानी में पड़ जाता है क्योंकि टूटते ही दुख शुरू हो जाता है क्योंकि टूटते ही मौत शुरू हो जाती है लहर ने जैसे ही अपने को जाना कि सागर से अलग हूं उसका मरना शुरू हुआ मौत आई अब मौत से बचना पड़ेगा वो संघर्ष में पड़ जाएगी जब तक वो सागर से एक थी मौत थी नहीं क्योंकि सागर नहीं मरता है ध्यान रहे सागर सागर बिना बिना लहर लहर के के भी हो सकता। लहर बिना सागर के हो सकता है। नहीं सकती। आप लहर नहीं ला सकते बिना सागर के सागर आ ही जाएगा लहर में लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता सब लहरें शांति में विश्राम में है लहर ने जैसे ही चाहा कि मैं बचाऊं अपने को अलग वैसे ही कठिनाई शुरू हो गई और वो सागर से टूट गई और मौत शुरू हो गई और इसलिए मरने वाला प्रेम करना चाहता है हम सब मरने वाले प्रेम के लिए इसीलिए इतने आतुर हैं कि प्रेम फिर जोड़ने का उपाय बनता है इसलिए हम में से कोई भी बिना प्रेम के जीने में बड़े दुख में है प्रेम चाहिए कोई प्रेम ले कोई प्रेम दे और जिस व्यक्ति को प्रेम न मिले उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती मगर हमने कभी सोचा कि प्रेम का मतलब क्या है नाता अब उसको हमने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए एक प्रेम तो वो है जिसमें हम टुकड़े टुकड़े से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम प्रेम है और एक प्रेम वो है जहां हमने तोड़ने की कोशिश बंद कर दी उसका नाम प्रार्थना है इसलिए प्रार्थना जो पूर्ण प्रेम का नाम है उसका मतलब बहुत भिन्न है उसका मतलब ये नहीं कि हम एक एक टुकड़े से जोड़ने की कोशिश करना है उसका मतलब हमने तोड़ना बंद कर दिया लहर ने कहा कि मैं सागर हूँ अब वो हर लहर से अपने को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही और ध्यान रहे लहर खुद ही मरी जा रही पड़ोस की लहरें भी मरी जा रही अगर लहर ने लहर से संबंध जोड़ने की कोशिश की तो मुश्किल में पड़ जाने वाली इसलिए जिसको हम प्रेम कहते हैं वो अत्यंत दुखदायी क्योंकि लहर लहर से संबंधित होने की कोशिश कर रही है ये लहर भी मर रही है वो लहर भी मर रही है दोनों लहरें मर रही हैं और दोनों लहरें इस आशा में दूसरे से जुड़ रही हैं कि शायद जुड़ने से हम बच जाएं इसलिए प्रेम को हम सुरक्षा बना रहे इसलिए कोई अकेला रहने में डरता है पत्नी चाहिए पति चाहिए बेटा चाहिए माँ चाहिए भाई चाहिए मित्र चाहिए समाज चाहिए संगठन चाहिए राष्ट्र चाहिए ये सब अहंकार की चेष्टाएं हैं जिसने तोड़ लिया है फिर वो जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सब जोड़ने की कोशिश मौत ला रही है क्योंकि जिससे हम जुड़ रहे हैं वो भी इतना ही मरण से घिरा हुआ इतने ही अहंकार से घिरा हुआ है और मजे की बात यह है कि वो हमसे जुड़ के अमर होना चाहता है। हम उससे जुड़ के अमर होना चाहते और दोनों मरण धर्म है कैसे अमर हो सकते है? मौत दुग्नी हो सकती है अमृत बिल्कुल नहीं हो सकती इसलिए दो प्रेमी कितनी आशा करते हैं कि प्रेम अमर हो जाए दिन रात गीत गाते हैं अनंत काल से कविताएं लिख रहे हैं कि प्रेम अमर हो जाए वो अमर होने की आकांक्षा दो मरण धर्म मिलकर कैसे कर सकते दो मरण धर्म मिलेंगे तो सिर्फ मौत दुगनी होती और कुछ भी नहीं होता कैसे कुछ और हो सकता और दोनों पिघलते जा रहे हैं और दोनों गिरते जा रहे हैं और दोनों मिटते जा रहे हैं इसलिए दोनों भयभीत चिंतित हैं लहरें अपने संगठन बनाए हुए हैं वो कहती हैं हमें बचना राष्ट्र बनाए हुए हिंदू मुसलमान संप्रदाय बनाए हुए लहरें अपने संगठन बनाए हुए और सब संगठन मिट जाने वाले क्योंकि नीचे सागर ही एकमात्र संगठन है सागर का संगठन बिल्कुल और बात है उसका मतलब यह नहीं कि लहर अपने से सागर को जोड़ लेती है उसका यह मतलब लहर जानती है मैं अलग ही नहीं हूं इसलिए कहता हूं मैं कि धार्मिक व्यक्ति का कोई संगठन नहीं होता न कोई परिवार होता है न उसका कोई मित्र होता है न उसका कोई पिता है न कोई भाई है जीसस ने कुछ बड़े कठोर शब्द कहे असल में उतने कठोर शब्द भी केवल वही लोग कह सकते हैं जो प्रेम को उपलब्ध हो गए जिनका प्रेम कमजोर है वो कठोर शब्द भी तो नहीं कह सकते जीसस ने एक दिन बाजार में खड़े हैं बहुत लोग भीड़ लगाए हुए खड़े और जीसस की माँ मरियम उनसे मिलने आई तो भीड़ में लोग उसे रास्ता दे रहे हैं कोई चिल्ला रहा रास्ता दो जीसस की माँ आ रही है रास्ता दो जीसस की जी को भीतर भीतर आने को तो तो जीसस जीसस जीसस से चिल्लाते हैं कि अगर की की रास्ता दे रहे हो तो देना ही मत क्योंकि कोई माँ नहीं मरियम एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और जीसस घिरे हुए लोगों से कहते हैं कि जब तक तुम माँ बाप को न मिटा पाओ तब तक मेरे पास ना आ सकोगे जब तक तुम्हारी मां है जब तक तुम्हारे पिता हैं, जब तक तुम्हारे भाई है तुम्हारी पत्नी है तब तक तुम मेरे पास न आ सकोगे बड़ा कठोर। हम सोच भी नहीं सकते कि जिस जैसा प्रेम से भरा हुआ आदमी ये कहेगा कि कोई मेरी मां नहीं है कौन मेरी मां मरियम चौक पे खड़ी हो गई है जिस कहते हैं क्या तुम इस स्त्री को मेरी मां कहते हो कोई मेरी मां नहीं है और ध्यान रहे अगर तुम्हारी मां हो अभी तो मेरे पास ना आ सको क्या मामला है असल में जो लहर लहर से संगठित हो रही हो तो सागर के पास ना जा सकेगी असल में सागर से बचने के लिए ही लहर लहर आपस में संगठन बनाती अकेली लहर को ज्यादा डर मालूम पड़ता है कि खो जाऊ खो जाऊं खो ही रही है लहर तो दस पांच लहरें इकट्ठी हो जाएं तो थोड़ी हिम्मत बनती है कि थोड़ा संगठन हो गई तो थोड़ी भीड़ हो गई इसलिए आदमी क्राउड में भीड़ में जीना पसंद करता अकेले में घबराता है क्योंकि अकेले में बिल्कुल अकेली लहर रह जाती जो दोनों तरफ से खिसल रही गिर रही है मिट रही है, मिट रही है, मिट रही है, मिटने के करीब पहुंच इसलिए संगठन बनाता है इसलिए श्रृंखला बनाता है बाप कहता है कि मैं मिट जाऊंगा कोई फिक्र नहीं लेकिन बेटे को छोड़ जाता हूँ लहर कहती मैं मिट जाऊंगी लेकिन मैं एक छोटी लहर उठाई जाती हूँ वो तो जिएगी मेरी श्रृंखला रहेगी मेरा नाम रहेगा बाप को बेटा ना हो तो बड़ा दुख होता है क्योंकि वो अमृत का कोई इंतजाम ना कर पाया वो तो मिटेगा लेकिन एक दूसरी लहर को पैदा ना कर पाया जो आगे चलती चली जाए जो कम से कम इतना तो रहे कि उस लहर से पैदा हुई थी वो लहर मिट गई कोई बात नहीं लेकिन एक लहर पीछे छूट गई इसलिए ध्यान आपने कभी दिया हो न दिया हो जिन लोगों को जीवन में कोई सृजनात्मक गतिविधि होती जैसे कोई पेंटर कोई चित्र बनाने वाला कोई संगीतज्ञ कोई कवि कोई लेखक उनको बेटा पैदा करने की इतनी फिक्र नहीं होती उसका कुल कारण इतना है कि वो बेटे की सब्सिट्यूट को पा जाते हैं उनकी पेंटिंग जिंदा रहेगी उनकी कविता जिंदा रहेगी उनकी मूर्ति जिंदा रहेगी उनको बेटे की कोई फिक्र नहीं इसलिए वैज्ञानिक चित्रकार मूर्तिकार लेखक कवि इतनी फिक्र नहीं करते बेटे बेटे की उसका और कोई कारण नहीं उन्होंने दूसरा बेटा पा लिया उन्होंने एक लहर पैदा कर दी जो जिंदा रहेगी और और आपसे ज्यादा देर तक टिकने वाला बेटा पा लिया क्योंकि जब आपके बेटे खो जाएंगे तब भी उनकी किताब रहेगी इसलिए साहित्यकार बहुत फिक्र में नहीं रहता कि उसका बेटा हो जाए संतति हो जाए उसकी चिंता नहीं है उसे इसका मतलब ये नहीं है कि वो निश्चिंत है इसका कुल मतलब इतना है कि उसे थोड़ा लंबा देर तक टिकने वाली लहर मिल गई अब वो फिक्र छोड़ता है छोटी लहरों की इसलिए परिवार में वो सुख नहीं है उसने और तरह का परिवार बना लिया, वो भी उतनी ही अमरता की चेष्टा में लगा हुआ इसलिए साहित्यकार कहेगा कि धन खो जाएगा संपत्ति खो जाएगी लेकिन शास्त्र आकांक्षा है, शास्त्र भी खो जाता कोई शास्त्र नहीं रह जाता हाँ थोड़ी ज्यादा देर तक रहता है कितने शास्त्र खो गए कितने शास्त्र रोज खोते चले जाएंगे सब खो जाएगा असल में लहरों की दुनिया में कितनी ही लंबी कोई लहर चली जाए खोएगी ही लहर होने का मतलब खोना है लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए लहर हूं मैं अगर ऐसा जाना तो मौत से बचने की इच्छा रहेगी डर रहेगा घबराहट रहेगी तो मैं कह रहा हूं मौत को देखें ना बचे ना घबराएं ना भागे देखें और देखते से आपको लगेगा कि जो इस तरफ से मौत थी वो दौड़े भीतर जाने पर पता चलता है कि वही जीवन है तब लहर सागर हो जाती है तब मिटने का भय मिट जाता है तब वो सख्त फ्रोजन होकर बर्फ नहीं बनना चाहती तब वो जितनी देर आकाश में नाचती है सूरज की रोशनी में खुश है और जब विश्राम करती है तब विश्राम में खुश है इसलिए वो जीवन में खुश है और मृत्यु में खुश है क्योंकि वो जानती है जो है वो न तो जन्मता है और न मरता है जो है वो है रूप बदलते रहते हैं रूप बदलते चले जाते हैं हम सब भी चेतना के सागर पर उठी हुई लहरें हैं में से कुछ बर्फ हो गए हैं अधिक बर्फ हो गए हैं अहंकार बर्फ है सख्त पत्थर की तरह। कितना आश्चर्य है कि पानी जैसी तरल चीज बर्फ जैसी पत्थर जैसी कठोर हो सकती है? पानी जैसी तरल पत्थर जैसी कठोर हो सकती है अगर जमने की आकांक्षा अच्छा पैदा हो जाए तो चेतना जैसी सरल चीज तरल चीज जम के अहंकार इगो बन जाती है अगर जमने की इच्छा पैदा हो जाए और हम सब जमने की इच्छा से भरे हुए हैं इसलिए हम बहुत तरह के उपाय करते हैं कि हम कैसे जम जाएं। पानी के बर्फ बनने के नियम है आदमी के अहंकार बनने के नियम है पानी को बर्फ बनना पड़े तो ठंडा होना पड़ता है समझ ना पानी को बर्फ बनना पड़े तो ठंडा होना पड़ता है उष्णता खोनी पड़ती ठंडा ठंडा ठंडा हो जाना पड़ता है जितना ठंडा हो जाता है उतना ही सख्त होता चला जाता है जिस आदमी को अहंकार बनना हो उसको भी ठंडा होना पड़ता है वार्म खोनी पड़ती गर्मी खोनी पड़ती इसलिए आपने देखा हो कि हम कहते हैं हार्ट वेलकम गरम स्वागत इसको मतलब आप समझते ना स्वागत हमेशा ही गर्म होता है कोल्ड वेलकम का कोई मतलब ही नहीं होता ठंडे स्वागत का कोई मतलब नहीं होता प्रेम का अर्थ ही गर्मी है ठंडे प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता प्रेम ठंडा होता ही नहीं उष्णता है उसमें असल में जीवन में उष्णता है मौत ठंडी इस सब को समझ लेना चाहिए मौत बिल्कुल ठंडी जीरो के नीचे बर्फ की तरह सब जमा हुआ जिंदगी सदा गर्म है इसलिए सूरज जीवन का प्रतीक वो गर्मी का प्रतीक सुबह उठता है तो मौत विदा हो जाती है सब गर्म उष्ण हो जाता है फूल खिल जाते हैं पक्षी गीत गाने लगते हैं उष्णता जीवन का प्रतीक है ठंडक मौत का तो जिसको अहंकार बनना है उसको ठंडा होना है और ठंडे होने के लिए वो सब चीजें खोना पड़ती हैं जो गर्म करती हैं, जो व्यक्तित्व कोषण देती है उन सबको खोना पड़ता है जैसे प्रेम ऊर्जा देता है घृणा ठंडक देती है तो प्रेम छोड़ना पड़ता है घृणा पकड़नी पड़ती है दया सहानुभूति गर्मी लाती है कठोरता निर्दयता ठंडक तो पकड़नी जैसे पानी के जमने के नियम है वैसे मनुष्य के मन के जमने के नियम है नियम वही है कि ठंडे होते चले जाओ हम कहते हैं ना कभी किसी आदमी को बिल्कुल ठंडा आदमी कोई उसमें गर्मी नहीं कहीं नहीं पत्थर की तरह हो जाता है फिर वो। ध्यान रहे कि जितना गर्म होता है उतना तरल होता है लिक्विडिटी होती है बहाव होता है जीवन में तब वो दूसरों में भी प्रवेश कर जाता है दूसरे उसमें प्रवेश कर जाता है लेकिन ठंडा तो सख्त हो जाता है फिर किसी में प्रवेश नहीं होता सब तरफ से क्लोजिंग हो जाती सब तरफ से बंद हो जाता ना उसमें कोई प्रवेश कर सकता ना उसका किसी में प्रवेश हो सकता अहंकार जमी हुई बर्फ है और प्रेम पिघल गया पानी बह गया पानी मौस से जो डरेगा मौस से जो भागेगा ये बड़े मजे की बात है कि मौसम डरेगा और भागेगा वो ठंडा होता चला जाए क्योंकि डर कहीं मैं मर ना जाऊं कहीं टूट ना जाऊं मिट ना जाऊं सिकोड़ेगा सख्त हो जाएगा मजबूत हो जाएगा मैं एक मित्र के घर में कुछ दिन तक रहता था बड़े धन वाले हैं बहुत संपदा है लेकिन एक बात जान के मैं हैरान हुआ वे कभी किसी से सीधे ना बोलेंगे और ऐसे आदमी अच्छे जब मैं उनके घर रात मैं बहुत हुआ। भीतर से वे तरल है बाहर से बहुत ठोस है नौकर उनके सामने थरथराएगा, उनका बेटा उनके सामने कपेगा उनकी पत्नी उनके सामने डरेगी कोई उनके घर जाने में दस दफे सोचेगा कि जाना कि नहीं जाना द्वार पर भी खड़े होकर डर के ही घंटी बजाएगा भीतर प्रवेश करना जब मैं उनके करीब रहा और किसी से भी संबंध बनाना खतरनाक है क्योंकि संबंध बनाओ कि आज नहीं कल वो पैसा मांगना शुरू कर देता अगर पत्नी के सामने विनम्र रहो प्रेमपूर्ण रहो तो खर्च पड़ जाते है अगर बेटे के सामने अकड़े ना रहो तो उसका जेब खर्च पड़ता चला जाता है अगर नौकर से ठीक से बोलो तो वो भी मालिक बनने की कोशिश शुरू कर देता तो एक ठोस दीवार चारों तरफ खड़ी करनी पड़ती है कोल्डनेस की ठंडे कि पत्नी भी डरे बेटा भी बाप के सामने जाने से डरे और कितने बाप नहीं किए हुए सच तो यह है कि शायद ही किसी घर में ऐसा हो कि बाप और बेटे कभी बैठ के प्रेम से मिलते हो शायद ही बेटे को जब रुपए चाहिए तब वो जाता है और बाप को जब कोई उपदेश देना है तब वो बेटे को मिल जाता है कोई मिलना नहीं होता मिलन ही नहीं होता बाप और बेटे के बीच कोई मिलन ही नहीं है क्योंकि बाप डरा हुआ है तो ठोस दीवार खड़ी किए हुए हैं बेटा भी भयभीत वो भी बच के निकलता रहता है कहीं कोई तालमेल नहीं होता वो जो जितना जो व्यक्ति डरेगा उतना ठोस हो जाएगा सुरक्षा के लिए जिसने सिक्योरिटी की फिक्र की वो ठोस हो जाएगा क्योंकि तरल में बड़ा डर है इनसिक्योरिटी है इसलिए हम प्रेम करने में भी बड़े डरते हैं और बड़ा पक्का जांच पड़ताल कर लेते हैं तब प्रेम करते यानी जिस आदमी से कोई डर नहीं फिर हम प्रेम करते इसलिए तो हमने विवाह इजाद किया कि पहले विवाह कर लो पहले सब इंतजाम कर लो फिर प्रेम क्योंकि तो प्रेम खतरनाक है प्रेम तरल चीज है कोई भी व्यक्ति में प्रवेश हो सकता है राय चलते आदमी से प्रेम करना खतरनाक क्योंकि हो सकता है रात वो सब सामान उठा के ले जाए इसलिए पहले पक्का पता लगा लो कि आदमी कौन है क्या है इसके माँ बाप कहाँ के हैं इसका चरित्र कैसा है इसमें गुण क्या है सब इंतजाम कर लो सामाजिक पूरी सुरक्षा कर लो फिर फिर घर में लाओ वो हम हम डरे हुए लोग पहले सुरक्षा कर लेंगे और जितनी हम सुरक्षा करते हैं उतनी सख्त ठंडी दीवार बर्फ की चारों तरफ खड़ी हो जाती और वो सारे व्यक्तित्व को सिकोड़ देती है हमारा परमात्मा से और कहीं संबंध विच्छेद नहीं हुआ है हम तरल नहीं है लिक्विड नहीं है सॉलिड हो गए बस इतना ही विच्छेद हम तरल नहीं है ठोस हो गए हम पानी नहीं है हम बर्फ हो गए इतना ही विच्छेद है हम तरल हो जाए विच्छेद के लिए हो जाए लेकिन हम तरल तभी होंगे जब हम मौत को देखने और जीने के लिए राजी हुए और हम स्वीकार कर लें कि मौत है हम स्वीकार कर ले कि मौत है हम देख लें पहचान ले की मौत है फिर क्या भय रह जाएगा जब मौत ही है जब लहर को ये पता ही है कि मिटना ही है जब लहर को ये पता चल गया कि बनने में ही मिटना छिपा है जब लहर को ये पता चल गया कि जब मैं बनी थी तभी मिटना शुरू हो गया था तो बात खत्म हो गई या बर्फ बनने की क्या जरूरत है थी? जितनी देर लहरू लहर हूं जितनी देर सागर हूं सागर हूं बात समाप्त हो गई तब सब स्वीकृत और उस एक्सेप्टेबिलिटी से उस स्वीकार से लहर सागर हो जाती तब सब चिंता मिट जाती मिटने की क्योंकि तब लहर जानती है कि मिटने के पहले भी मैं थी और तो मिटने के बाद भी मैं हूं मैं की तरह नहीं असीम सागर की तरह अल्लाह से ने कहा है मरते समय किसी ने अल्लाह से पूछा कि आप अपने जीवन के कुछ रहस्य बता दें तो से ने कहा पहला रहस्य तो यह कि मुझे जिंदगी में कोई कभी हरा नहीं सका शिष्य बड़े उत्सुक हो गए उन्होंने कहा यह तो आपने हमें कभी बताया नहीं जीतना तो हम भी चाहते हैं हमें तरकीब बताई है लाउस्ैनिक का तुम भूल कर गए मैंने कुछ और कहा मैंने कहा था मुझे कोई हरा नहीं सका और तुम पूछते हो जीतना तो हमें भी है दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हैं एक सी लगती हैं भाषा को में। शब्द की दुनिया में इनका एक ही अर्थ है कि जो नहीं हारा मतलब जीता लाउस् का तुम गलत समझ गया मैंने इतना ही कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सका और तुम कहते हो कि जीतना हमें भी है तुम भाग जाओ तुम मेरी बात में समझ सको उन्होंने फिर भी हमें समझाएं तरकीब तो बता दें क्या तरकीब थी कि आप ना हारे? तो तो लाउस्सेन का मुझे कोई हरा ना सका क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था हराने का उपाय ही ना था मुझे कोई हरा कैसे सकता था लाउस्सेना का मुझे कोई हरा ना सका क्योंकि मैंने कभी जीतना ही ना चाह असल में मेरी लड़ाई ही खड़ी ना हो सकी मुझसे कोई लड़ने भी आया तो मैं हार ही हुआ था उस आदमी को भी कोई हराने में मजा ना आया क्योंकि हराने में उसी को मजा आता है जो जीतना चाहता हो जो जीतने नहीं चाहता उसको हराने में क्या मजा आया असल <laughs> में किसी के दूसरे के अहंकार को मिटाने में मजा आता है क्योंकि उसको मिटाने में हमारा अहंकार मजबूत होता है लेकिन अगर कोई मिटा ही हुआ है तो उसको मिटाने में क्या मजा आया हमारे अहंकार को उससे कोई स्फूर्ति नहीं मिलती दूसरे के अहंकार को जितना हम तोड़ पाते हैं, उतना हमारा अहंकार मजबूत होता है दूसरे का टूटा अहंकार हमारे अहंकार की मजबूती स्ट्रेंथ बनता है लेकिन अब एक आदमी टूटे हुआ है अगर समझ लें कि कोई किसी को मैं हराने जाऊं उसे गिराऊं इसके पहले वो लेट जाए इसके पहले मैं उसकी छाती पर बैठू वो मुझे बुला के बिठा ले तब क्या हालत हो जाए तब ये हल्त हो जाए कि वहां से भागना पड़े कि अब क्या किया जाए और वो आदमी हंसने लगे और वो कहे कि बैठो आराम से बैठो कहां भागे चले जाते तो मूल कौन हो जाए मूल वो हो जाए जो उसकी छाती पे बैठ गए और वो आदमी हंसता रहे और उसकी हंसी जिंदगी भर गूंजती रहे तो लास्ट सेने का जब मुझे कोई हराने आया मैं फौरन गिर गया और मैंने कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ ऊपर ही बैठने आए हों तकलीफ ना करो परेशान मत हो मेहनत मत उठाओ आओ पर बैठ जाओ उसने अपने शिष्यों से कहा कि लेकिन तुम दूसरी बात पूछते हो तुम तुम इसलिए पूछते हो कि ऐसी कोई तरकीब बताओ जिसमें कि हम जीत जाएं। अगर तुमने जीतने की सोची तो तुम हारोगे जीतने की सोचने वाला हारता ही है असल में जीतने की सोचने में ही हार शुरू हो गई अल्लाह से कहा कि मेरा कभी कोई अपमान नहीं कर सका है एक शिष्ट ने कहा कि इसका भी राज बताइए, क्योंकि तो अपमान हमें भी बहुत तकलीफ देता है अल्लाह से कहा फिर भूल हो जा रहा है मेरा कोई अपमान नहीं कर सका क्योंकि मैंने मान की कोई आकांक्षा नहीं की और तुम्हारा अपमान होता ही रहेगा क्योंकि तुम मान की आकांक्षा से भरे ने का मुझे कभी किसी जगह से निकाला नहीं जा सका क्योंकि मैं हमेशा दरवाजे के बाहर जहां लोग जूता उतारते हैं वहीं बैठ गया गया मुझे कभी कहीं से नहीं हटाया गया क्योंकि मैं आखिरी जगह ही खड़ा था जहां के आगे और हटने का उपाय ही न था तो लाउस्से ने कहा हम बड़े आनंद में रहे क्योंकि हम आखिरी खड़े हो गए हम किसी झंझट में ही ना पड़े हमें कभी किसी ने हटाया नहीं किसी ने धक्का ना मारा किसी ने ना कहा कि हटो यहां से जगह खाली करो क्योंकि वो आखिरी जगह थी उसके आगे कोई जगह ही ना थी उस जगह कोई आना ही ना चाहता हम अपनी जगह के बड़े मालिक थे लाउस ने कहा हम अपनी जगह के सदा मालिक रहे जहां हम खड़े थे वहां कभी कोई धक्का देने भी ना आया क्योंकि हम उसी जगह खड़े थे जहां कोई आता ही ना था वो अंतिम जीसस ने भी कहा धन है वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ इसका मतलब क्या है जैसे जीसस कहते हैं कि कोई आदमी तुम्हारे गाल पर चाटा मारे तुम दूसरा उसके सामना कर देना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उसको इतनी तकलीफ भी मत देना कि वो दूसरा गाल तुम्हारे जल्दी से और वो एक बाजी हराया तुम दो बाजी हार जाना और जिस कहते हैं कोई तुम्हारा कोट छीने तो तुम जल्दी से कमीज भी दे दे क्यों क्योंकि हो सकता है संकोच में वो कमीज छीनने में संकोच कर जाए कोई तुमसे एक मील बोझ धोने को कहे तो मील भर के बाद पूछ लेना और आगे तो नहीं ले चलना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जीवन के जो तथ्य है असुरक्षा के हार के पराजय के और अंत में मृत्यु के क्योंकि ये सब मृत्यु की ही दिशा में ले जाने वाले तथ्य अंततः मृत्यु पूर्ण पराजय है यानी बड़े से बड़ी पराजय में भी मैं तो बच ही जाता हूँ हारा हुआ लेकिन बच जाता हूं लेकिन मृत्यु में मैं भी नहीं बचता मृत्यु सबसे बड़ी पराजय इसीलिए तो हम दुश्मन को मार डालना चाहते हैं। और कोई कारण नहीं मार डालने में कोई अर्थ नहीं है दुश्मन को हम मार डालना चाहते हैं क्योंकि मृत अंतिम पराजय है उसके बाद दुश्मन के जीतने का को कोई सवाल ही नहीं उठता दुश्मन को मार डालने की इच्छा उसकी अंतिम अल्टीमेट पराजय कर देने की इच्छा है कि अब इसके बाद उपाय ही नहीं है उसके जीतने से क्योंकि वो बची नहीं मृत्यु अंतिम पराजय है और हम सब उससे भागना चाहते और ये भी ध्यान रहे जो अपनी मृत्यु से भागेगा वो दूसरे की मृत्यु के लिए चेष्टा करता रहेगा क्योंकि वो जितना दूसरों को मार सकेगा उतना अपने जीवित होने का अनुभव कर सकेगा दुनिया में जो हिंसा पैदा होती है जो वायलेंस है वो हिंसा का कारण बहुत दूसरा हिंसा का कारण ये नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि वो पानी छान के नहीं पीता रात खाना खा लेता है इससे हिंसक ऐसा नहीं हिंसा का मौलिक कारण यह है कि आदमी अपनी मृत्यु को भुलाने के लिए दूसरे को मारना चाहता है दूसरे को मारने में उसे यह पता चलता है कि मुझे कोई भी न मार सकेगा मैं तो खुद ही मार सकता हूं हिटलर या चंगेज या कोई भी इस तरह के लोग लाखों लोगों को मार के आश्वस्त होना चाहते हैं कि पक्का हो गया कि मुझे कोई न मार सकेगा मैं तो खुद ही लाखों को मार डालता हूं दूसरे को मार के हम अपनी मृत्यु से मुक्त हो रहे हैं ये पक्का कर लेना चाहते हैं क्योंकि जब हम ही मार सकते हैं तो हमको कौन मार सकेगा ये बहुत गहरे में मृत्यु से बचाव है हिंसक आदमी मृत्यु से बचने वाला आदमी है और जो मृत्यु से बचना चाहता है वो अहिंसक कभी भी नहीं हो सकता अहिंसक सिर्फ वही हो सकता है जो कहता है मृत्यु स्वीकार है क्योंकि मृत्यु जीवन का एक तथ्य है वो है उससे अस्वीकृति हो ही नहीं सकती उससे भागोगे कहा जाओगे कहां सूरज उगा है उसी वक्त डूबना शुरू हो गया है सूर्यास्त उतना ही सत्य है जितना सूर्योदय सिर्फ दिशाओं का फर्क सूर्यास्त में सूर्य सूरिय वही पहुंच जाता है जहां सूर्योदय में उठा था सिर्फ दिशाओं का फर्क इधर पूरब था उधर पश्चिम इधर जन्म था उधर मौत एक उदय है एक अस्त उदय के साथ ही अस्त छिपा है उदय में ही अस्त छिपा है जन्म में ही मृत्यु छिपी है ऐसा जो जान लेता है फिर वो अस्वीकार करने का उपाय ही नहीं रह जाता, उपाय का सवाल भी नहीं तब तो वो स्वीकार कर लेता है जीता है, देखता है, जानता है, देखता जानता स्वीकार करता है। स्वीकार करते ही क्रांति घटित हो जाती है। जिसको मैं कह रहा हूं मृत्यु पर विजय उसका मतलब है कि जैसे ही किसी ने स्वीकार किया वो हंसने लगता है क्योंकि तब पता चलता है मृत्यु तो है ही नहीं सिर्फ खोल थी ऊपर की जो बनती और मिटती थी भीतर की धारा तो सदा था सागर सदा था लहर बनती थी और मिटती थी सौंदर्य सदा था फूल बनते थे बिखरते थे प्रकाश सदा था सूरज उगता था डूबता था लेकिन जो उगता था डूबता था वो उगने के पहले भी था और डूबने के बाद भी था जिस दिन ये दिख जाए ये लेकिन उसी दिन दिखेगा जिस मौत को देखें दर्शन उसका साक्षात्कार तभी ये दिखाई पड़ सकता है उसके बाद नहीं दिखाई पड़ सकता इसलिए जो मित्र ने पूछा है कि मृत्यु के संबंध में हम सोचे ही क्यों विचार ही क्यों करें मृत्यु को हम छोड़ ही क्यों ना दे हम जिये क्यों ना तो मैं उनसे कहता हूं मृत्यु को छोड़ के न कोई कभी जिया है ना जी सकता है और जिसने मृत्यु को छोड़ा उसने जीवन भी छोड़ दिया ये ऐसा ही है जैसे एक रुपए का सिक्का मेरे हाथ में हो और मैं कहूं मैं उल्टा जो सिक्के का हिस्सा है उस उसकी फिक्री क्यों करूं उसको छोड़ क्यों ना दू तो अगर मैं उल्टे सिक्के को छोड़ दू तो सीधा सिक्का भी मेरे हाथ से चला जाएगा क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहल रहे ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्के का एक पहलू मैं बचा लू और एक फेंक दूसरा तो ऐसा कैसे हो सकता है दूसरा पहलू उसी के साथ बच जाएगा और अगर एक को मैं फेंकूंगा तो दोनों फेंक जाएंगे और एक को मैं बचाऊंगा तो दोनों बच जाएंगे असल में वो दोनों एक के ही दो पहलू वो एक ही चीज की दो बाजुए है जन्म और मृत्यु एक ही जीवन के दो पहलु हैं दो बाजुएं और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है उस दिन मृत्यु का दंश चला जाता है न मरने का विचार भी चला जाता है कि नहीं मरना चाहिए अब हम जानते हैं कि जन्म भी और मृत्यु भी दोनों एक आनंद है सुबह जब हम उठते हैं और श्रम के लिए निकलते हैं कोई गड्ढा खोदता है कोई और काम करता है दिन भर पसीना बहता है सुबह उठना भी एक आनंद है लेकिन सांझ सो जाना आनंद नहीं किसने कहा अगर कुछ पागल दुनिया में पैदा हो जाए और लोगों को समझाएं कि सोना मत तो फिर सुबह का जागना भी बंद हो जाए क्योंकि जो नहीं सोएगा वो जाग भी नहीं पाएगा फिर जीवन ही बंद हो जाए कोई सोने से डराने लगे कहे कि देखो सुबह जागने में इतना आनंद आता था सोने में सब खराब हो जाए लेकिन हम जानते हैं सोना जागने का ही दूसरा हिस्सा है जो ठीक से सोएगा वो ठीक से जागेगा जो ठीक से जागेगा वो ठीक से सोएगा जो ठीक से जिएगा वो ठीक से मरेगा जो ठीक से मरेगा वो ठीक से जीवन के आगे के कदम उठाएगा जो ठीक से मरेगा नहीं वो ठीक से जिएगा नहीं जो ठीक से जिएगा नहीं वो ठीक से मरेगा नहीं सब अस्त हो जाएगा सब विकृत हो जाएगा और इस सारी विकृतियों का भय काम कर रहा है सोने का भय अगर किसी को पकड़ जाए तो है ना नहीं। मैं जानता हूं एक महिला को जिसका बेटा उस वृद्धा को मेरे पास लेके आया और उसने कहा मेरी माँ को सोने का भय पकड़ गया है कि मैंने कहा क्या हो गया उसने कहा इधर वो कुछ दिनों से बीमार है और उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर सो और कहीं सोते में ही मर जाऊं तो वो सोने से डरने लगी कि कहीं मैं सो फिर उठूंगी ना तो रात भर जगने की कोशिश में लगी और, और उसके लड़के ने कहा हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए इसकी बीमारी ठीक नहीं होती क्योंकि रात भर जगती और इसको हम कहते हैं तो वो कहती है मुझे डर लगता है कि अगर मैं सोई तो फिर मेरा कोई बस ही नहीं मैं सो गई और कहीं मौत आ गई तो गए तो वो मेरे पास लाए कैसे किसी तरह सोने के भय से नहीं तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए इसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि जब ये सोएगी नहीं तो इसकी बीमारी कैसे ठीक जैसे सोने का भय है सोना एक तरह से रोज मृत्यु है दिन भर जीवन है रात मृत्यु वो टुकड़े टुकड़े की मृत्यु है रोज थोड़ा सा मरते हैं भीतर डूबते हैं सुबह फिर ताजे होकर वापस लौट आते हैं फिर सत्तर और अस्सी साल में पूरा शरीर थक जाता है श्रम श्रम श्रम शरीर थक जाता है फिर पूरी मृत्यु पकड़ लेती है फिर ये शरीर पूरा बदल जाता है लेकिन उससे हम बहुत डरे हुए वो गहरी निद्रा ही है लेकिन उससे हम बहुत डरे हुए क्या आपने ख्याल किया कि शरीर सुबह भी रोज बदल जाता है थोड़ा बदलता है इसलिए आपको ख्याल में नहीं आता पूरा नहीं बदलता पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप सांझ को थके मान दे सोते हैं तो शरीर और हालत में होता है जब सुबह आप उठते हैं शरीर और हालत में होता है सुबह शरीर ताजा हो गया होता है नया हो गया होता है फिर शक्ति आ गई होती है फिर काम की दुनिया शुरू हो जाती है आप अब फिर गीत गा सकते हैं सांझ आप गीत नहीं गा सकते थे थक गए थे टूट गए थे लेकिन कभी आपने ख्याल नहीं किया इसमें डर का क्या कारण है बल्कि आप खुश होते हैं क्योंकि अंग ही बदलता है अंश ही बदलता है मृत्यु पूरे को बदल देती है वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा शरीर व्यर्थ हो गया दूसरे शरीर शरीर को देने की जरूरत आ जाती है दूसरा शरीर दे देती है दे। लेकिन मृत्यु से हम हुए और उस डर के कारण उस डर के कारण जीवन पूरा का पूरा कृपिल पंगु हो गया सब तरफ से पंगु हो गया पूरे क्षण वही भय हमें पकड़े हुए पूरे क्षण वही डर हमें पकड़े हुए उस डर के कारण हमने ऐसी जीवन की ऐसे परिवार की ऐसे समाज की व्यवस्था की है जो जीता कम है मरने से डरता ज्यादा है और जो मरने से डरता है वो जी ही नहीं सकता है ये दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं जो मरने के लिए बिल्कुल सहज तैयार है वही जीने के लिए भी तैयार है वो दोनों एक ही चीज के पहलु हैं इसलिए इसलिए मैं कहता हूं मृत्यु को देखे विचार करने को नहीं कहता हूं। क्योंकि विचार आप करेंगे तो आप धोखे में पड़ेंगे क्या करेंगे विचार? एक बहुत दुखी और पीड़ित आदमी है तो सोच सकता है कि मृत्यु में सब समाप्त हो जाता है उसे ये विचार प्रीतिकर लगेगा। नहीं कि ये सही है। और ध्यान रहे जो आपको प्रीतिकर लगता है इसलिए सही है ऐसा कभी मत मान लेना क्योंकि प्रीतिकर लगना सत्य पर निर्भर नहीं आपकी सुविधा पर निर्भर होता है एक आदमी दुखी है परेशान है पीड़ित है बीमार है तो वो सोचता है कि मृत्यु में पूरा ही मर जाना चाहिए कुछ ना बचना चाहिए क्योंकि कुछ भी बचेगा तो मैं ही बचूंगा ना ये दुखी बीमार एक मित्र ने पूछा है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनके बाबत आप क्या कहते हैं वो लोग मृत्यु से नहीं डरते नहीं मृत्यु से तो वे भी डरते लेकिन वे जीवन से मृत्यु से भी ज्यादा डर गए होते जीवन उनको मृत्यु से भी ज्यादा दुखद मालूम पड़ने लगता है तब्य समाप्त ही कर लेना चाहते उस समाप्त करने में ऐसा नहीं है कि उनको जीवन का कोई आनंद है जीवन मृत्यु से भी बदतर मालूम पड़ने लगा है इसलिए मृत्यु को ही चुन लेना उचित है जो आदमी दुखी है पीड़ित है परेशान है वो इस सिद्धांत को मान लेगा कि आत्मा बिल्कुल मर जाती कुछ नहीं बचता क्योंकि वह अपना कुछ भी हिस्सा बचाना नहीं चाहता क्योंकि बचाएगा तो दुखी रहेगा जो आदमी मृत्यु से भयभीत है और अपने को बचाना चाहता है वो ये सिद्धांत स्वीकार कर लेता है कि आत्मा अमर है ये सब कन्वीनियंस है हमारी इसमें हमारा ज्ञान नहीं है हमारी सुविधा का ध्यान है हमें जो सुविधापूर्ण लगता है इसलिए जिंदगी में कई दफे सिद्धांत बदल जाते हैं जवानी में आदमी नास्तिक होता बुढ़ापे मेंस्तिक हो जाता अक्सर बदल जाते हैं असल में सच तो यह है कि सिर में दर्द हो जाए तो सिद्धांत बदल जाते हैं। जब सिर ठीक रहता है सिद्धांत दूसरे रहते जब सिर में दर्द रहता है सिद्धांत बदल जाते हैं। पक्का पता नहीं है कि आपके सिद्धांतों पर शास्त्रों का कितना असर होता है लीवर का कितना असर होता है लीवर का ज्यादा असर होता है गुरुओं का कितना असर होता है ये उसका कोई पक्का भरोसा नहीं है लेकिन शरीर के भीतर क्या चल रहा है उसका ज्यादा असर जब पेट खराब होता है तो नास्तिक होने की तबियत होती है जब पेट बिल्कुल ठीक होता है आराम होता है तो आस्तिक होने की तबियत जब सिर में दर्द हो, तो आदमी कैसे माने कि ईश्वर है कैसे माने कि ईश्वर है ईश्वर है तो सिर दर्द का मेल कहां बैठता है ईश्वर के होने और सिर दर्द इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं पचास आदमियों को क्रॉनिक बीमारियां पकड़ाओ और एक पचास आदमियों को पूरा स्वस्थ रखो उनका जीवन एक आनंद हो 50 आदमियों का जीवन एक दुख हो तो आप देखोगे कि तो उन 50 आदमियों में नास्तिकता बढ़ती चली जाएगी और उन 50 आदमियों में आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी ऐसा नहीं है कि आस्तिकता की वजह से आनंद मिलता है अगर कोई आनंद देता तो आस्तिक हो जाता है बात बिल्कुल उल्टी है। ऐसा नहीं है कि नास्तिकता की वजह से दुख मिलता है असल में दुखी आदमी नास्तिक हो जाता है दुखी आदमी कहता है ही नहीं सकता इस इस पर अगर इस पर अगर तो इस दुख का क्या है दुख की क्या व्याख्या अगर इस पर है तो मैं दुखी क्यों हूं मुझे सुखी होना चाहिए और मैं किसी मंदिर में कैसे प्रार्थना करूं जब मेरे पेट में दर्द है दुखी चित्त नास्तिक हो जाता है इसलिए ध्यान रहे अगर नास्तिकता बढ़ती हो दुनिया में तो समझ लेना चाहिए दुख बढ़ रहा होगा अगर आस्तिकता बढ़ती हो तो समझ लेना चाहिए सुख बढ़ रहा होगा इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रूस की संभावना है पचास साल में नास्तिक हो जाने की आपकी संभावना है पचास साल में और नास्तिक हो जाने की सिद्धांतों से कुछ नहीं होता कि रूस में मार्स की किताब चलती है और आपको महावीर की किताब चलती इससे कोई फर्क महावीर और मार्स की किताब दो कौड़ी का फर्क नहीं ला सकती रूस में अगर सुख बढ़ता चला गया तो पचास साल में आस्तिक लौट आएगी मंदिरों में घंटियां बजने लगेंगी वो सुखी चित्त बजाता है दिए जलने लगेंगे वो सुखी चित्त जलाता है प्रार्थनाएं होने लगेंगी सुखी चित्त प्रार्थना करता है भगवान को धन्यवाद दिया जाने लगेगा सुखी चित्त किसी को धन्यवाद देना चाहता है और जब किसको दे क्योंकि भीतर के सुख के लिए कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता तब तो वो अज्ञात को धन्यवाद देता है उसी के कारण दुखी चित्त क्रोध प्रकट करना चाहता है, से भर जाता है। वो कहता है वो जो अनोन है वो जो अज्ञात है परमात्मा उसी की वजह से गड़बड़ या तो वो है ही नहीं या पागल हो गया है तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी आस्तिकता हमारी नास्तिकता हमारे सिद्धांत सब हमारी स्थितियों सुविधाओं के फल जो व्यक्ति मृत्यु से भागेगा वो कोई सिद्धांत पकड़ लेगा जो मरना चाहेगा वो कोई सिद्धांत पकड़ लेगा लेकिन इनमें से कोई भी मृत्यु को जानने के लिए उत्सुक और आतुर नहीं सुविधा और सत्य में बड़ा फर्क है अपनी सुविधा का बहुत विचार मत करना और विचार सदा सुविधा का ही होता है दर्शन सत्य का होता है विचार सुविधा का होता है अभी एक आदमी कम्युनिस्ट है और भारी शोरगुल मचाता है कि क्रांति होनी चाहिए और गरीब को संपत्ति मिलनी चाहिए और संपत्ति का विभाजन होना चाहिए जरा कोशिश करें उसको एक कार दे दें एक बड़ा बंगला दे दें एक अच्छी पत्नी दे दें और दिन बाद देखेंगे वो आदमी सब बदल गया वो कहता है कम्युनिज्म वगैरह सब बेकार की बात है क्या हो गया इस आदमी को इसको हो क्या क्या कन्वीनियंस जो थी वही विचार था इसमें सुविधा थी उस दिन कि संपत्ति बढ़ जाए अब इसमें असुविधा है कि संपत्ति बढ़ जाए क्योंकि अब संपत्ति बटेगी तो ये कार भी बटेगी इसकी ये बंगला भी बटेगा जिस स्त्री जिस व्यक्ति को सुंदर स्त्री नहीं मिली वो कह सकता है कि स्त्रियों का भी कमिज्म चाहिए सुंदर स्त्रियों पर कुछ लोग कब्जा क्यों करे स्त्रियां सबकी होनी चाहिए इसका भी ख्याल है लोगों को इस, इसके प्रस्तावना देने वाले लोग पृथ्वी पर हैं जो कहते हैं कि आज संपत्ति कल स्त्री और इसमें भूल भी नहीं है क्योंकि स्त्री को संपत्ति आप मानते ही रहे वो भी संपत्ति तो है अगर आज हम ये कहते हैं कि एक आदमी बड़े मकान में रहिए गलत और एक झोंपड़े में रहिए गलत तो कल इसमें कठिनाई क्या है कि हम ये कहें कि एक आदमी को सुंदर स्त्री मिल जाए और एक आदमी को सुंदर स्त्री न मिले यह कैसे संभव विभाजन बराबर होना चाहिए खतरे हैं इसके आज नहीं कल सवाल उठ जाने वाले हैं जिस दिन संपत्ति वितरित हो जाएगी उसी दिन स्त्री को बांटने का सवाल खड़ा हो जाने वाला है। मगर जिसके पास सुंदर स्त्री है वो कह गया ऐसा कैसे हो सकता है क्या बेहूदी बातें ये बिल्कुल गलत बातें। सुविधा हमारा विचार बन जाती है हम सब सुविधा से विचार बनाए हुए हैं हमारे सब विचार हमारी सुविधा के पोषक होते हैं यह हमारी असुविधा को मिटाने वाले होते हैं। दर्शन बात और है। दर्शन का सुविधा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, दर्शन एक तपस्या है तपस्या का मतलब कि जहां सुविधा का ध्यान नहीं रखना पड़ता जहां जो है उसे ही जानना पड़ता है जैसा है उसे ही जानना पड़ता है तो मृत्यु के तथ्य का दर्शन करना है विचार नहीं विचार तो आप अपनी सुविधा से कर लेंगे जो आपको लगेगा सुविधा पूर्ण वो लेंगे सुविधा नहीं है सवाल मृत्यु क्या है उसे जानना है जैसी है मेरी सुविधा असुविधा कोई फर्क नहीं लाता जैसा है वही जानना पड़ेगा उसे जानते ही व्यक्ति के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है क्योंकि मृत्यु नहीं है जानते ही पता चलता है कि नहीं है जब तक नहीं जाना तभी तक पता चलता है मृत्यु अज्ञान का अनुभव है अमृत ज्ञान का अनुभव है कुछ और प्रश्न है वो रात बात हो सकेगी अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे ध्यान यानी मृत्यु ध्यान यानी उसमें जाना जो है जहां हम हैं इसलिए मरने की तैयारी हो तो ही कोई ध्यान में जाता है नहीं तो कोई ध्यान में नहीं जाता थोड़े फासले पर बैठ जाए थोड़े फासले पे बैठ जाए जिन्हें लेटना हो वो पहले से लेट जाए और बीच में भी किसी का लेटने का ख्याल आ जाए तो उससे लेट जाना है और थोड़े फासले पे बैठे कोई लेटे कोई गिर जाए तो आपके ऊपर न गिर जाए ढीली छोड़, छोड़ दें और पलक बंद कर लें। को ढीला छोड़ दें और पलक बंद कर लें। शरीर को शिथिल छोड़े शरीर को ढीला छोड़े शरीर को ढीला शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे उसमें कोई प्राण नहीं है एक दिन छूटेगा अभी ही छोड़ कर देखें एक दिन बिल्कुल छूट जाएगा रखना भी चाहेंगे प्राण तो नहीं रह सकेगा तो उसको भीतर सरकारें प्राणों को कहीं लौटाओ भीतर शरीर को ढीला छोड़ दो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए अब मैं सुझाव देता हूँ मेरे साथ अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है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 शरीर शिथिल होता जा रहा है मरता जा रहा है मरता जा रहा है हम भीतर तरफ पर जा रहे हैं वहां जहाँ जीवन है छोड़ दें छोड़ दें लहर को छोड़ दें सागर में हो जाएं, छोड़ दें शरीर को बिल्कुल अगर गिरता हो गिर जाए उसकी चिंता नहीं करें रोके नहीं पकड़ न रखें छोड़ें शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर स्थिर हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है शरीर शिथिल हो रहा शरीर शिथिल हो रहा है छोड़ें जैसे मर ही गया शरीर बिल्कुल निस्टान हो गया हम भी सड़क गए हैं चेतना भी सड़क गई शरीर बिल्कुल खोल की तरह रह गया गिर जाए गिर जाए शरीर शिथिल हो गया है शरीर शिथिर हो रहे शरीर हो गए श्वास हो रही हो रही श्वास को भी दिला छोड़ दे श्वास शांत होती जा रही श्वास शांत हो रहे श्वास से भी पीछे हट जाएं, उससे भी शक्ति भीतर बुला लें श्वास शांत होती जा रही छोड़ छोड़ को भी शिथिल विचार को भी छोड़ दें उससे भी पीछे हट जाएं, और पीछे हट जाएं, विचार स्थिर हो रहा है विचार स्थिर हो रहा है भाव करते रहें विचार स्थिर हो रहा है विचार स्थिर हो रहा है विचार स्थिर हो, हो रहा है विचार भी छूटता जा रहा है और पीछे हट रहे और विचार रहे विचार विचार शांत हो गया है। अब 10 मिनट के लिए भीतर जागे रह जाएं, होश से भर जाएं, भीतर जाग के देखे बाहर मौत घट गई है शरीर पड़ा है करीब करीब मृत दूर हम पीछे हट गए हैं चेतना सिर्फ एक ज्योति की तरह जली रह गई है सिर्फ जान रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं दृष्टा रह जाएं, दर्शन में ठहर जाएं। दस मिनट के लिए सिर्फ देखते रहें भीतर और कुछ ना करें सिर्फ देखते रहें भीतर और भीतर भीतर देखते रहें धीरे दीर धीरे गहरे न उतर ना हो जाएगा जैसे कोई किसी गहरे कुएं में गिरता जाए गिरता जाए गिरता जाए देखें दस मिनट के लिए सिर्फ देखते बिल्कुल पकड़ छोड़ दें और भीतर चले जाएं सिर्फ जागे हुए देखते रहें धीरे धीरे धीरे धीरे सब सुनने हो जाएगा सिर्फ सुने में जानने की एक ज्योति की चलती रहेगी कि मैं जान रहा हूँ जान रहा हूँ देख रहा हूँ छोड़ दें बिल्कुल सारी पकड़ छोड़ दें गहरे में डूब जाएं और देखें मन शांत हो जाता मन सुनता जाए बिल्कुल छोड़ छोड़ें मिट जाए मर ही जाए बाहर से बिल्कुल मिट जाए बाहर से बिल्कुल छोटे जैसे कोई लहर मिट जाए और सागर हो जाए बिल्कुल छोड़ छोड़ें जरा भी पकड़ न रखे मन सुन होता जा रहा है मन बिल्कुल सुनील हो गया हो गया है सिर्फ एक जो भी जली रह गई है जानने की देखने की दर्शन की बाहर होने से मृत्यु घटित हो गई शरीर दूर पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा खुद का शरीर बहुत दूर दिखाई पड़ेगा खुद की सांसें बहुत दूर मारू पड़ेगी भीतर और भीतर डूब जाए बिल्कुल छोड़ दें जरा भी पकड़ कर रखें छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दे शरीर गिरता हो गिर जाए बिलकुल छोड़ हो मन हो मन हो जाए, जाए, मन मन देख पे जानने की ज्योति धर, धर्म की रह गई और सब शून्य हो गया सब मिट गए छोड़ दे, दें बिल्कुल दे, दे, छोड़ दें मरने की तैयारी दिखाए बाहर से बिल्कुल मर जाए शरीर निस्परण हो गया है हम बिल्कुल भीतर सड़क गए हैं बिल्कुल भीतर सड़क गए हैं सिर्फ हृदय के पास एक जोती जलती रह गई है देख रहे हैं जान रहे हैं और सब मिट गया है दृष्टा मात्र रह गए हैं बिल्कुल सोनी शून्य में गौर से देखें भीतर इस शून्य को गौर से देखें उसी उसी में में बड़े आनंद में बड़े आनंद आनंद की किरण जाएगी का प्रकाश जाए। कोई झरना फूट पड़े और आनंद ही आनंद बह जाए रग रग रेसे रेसे में कनक -कन में बह जाए देखें उस शून्य में गौर से देखें जैसे सूरज के निकलने पर फूल खिल जाए ऐसे भीतर शून्य में देखने पर आनंद का झरना टूट जाता है सब तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है देखें भीतर देखें उस झरने को टूटने दें भीतर देखें जैसे फवारा टूट जाए और कण कण में आनंद धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें श्वास बहुत दूर मालूम पड़ेगी धीरे धीरे गहरी सांस लें श्वास को देखते रहें मन और शांत हो जाए धीरे धीरे दो चार गहरी सांस दीरे दीरे दो चार सांस मन और शांत हो जाएगा मन और शांत हो जाएगा फिर धीरे धीरे आंख खोले धीरे से वापस लौट आए जो लेते हैं या गिर गए हैं, वो धीरे-धीरे दीर बहुत हो आहिस्ता एक थोड़ी सी बात समझ लें दोपहर एक घंटा तीन से चार पूर्ण मौन में बैठना है ऊपर हाल में बैठेंगे उसके दो तीन सूत्र समझ लें उस हिसाब से आएंगे तीन बजे के पहले सभी पहुंच जाएं, तीन बजे के बाद कोई भी नहीं आ सकेगा तीन बजे दरवाजा बंद हो जाए तीन बजे के बाद कोई आए तो फिर भीतर प्रवेश की कोशिश ना करे चुपचाप वापस लौट जाए ठीक तीन बजे वहां मौन शुरू हो जाए लेकिन तीन बजे मौन करने के लिए आप दो बजे से ही बातचीत कम कर दें जहाँ तक हो सके करें ही न ध्यान रखें ना दूसरों को करवाएं न करें और अगर स्नान करके आ सकें उन्हों तो बहुत अच्छा होगा अन्यथा गिले कपड़े से पूरे शरीर पर पहुँच के आ जाएं। कपड़े भी बदल के आएं, ताजे साफ होकर और दो बजे से चुप होने की कोशिश शुरू कर दें और जितने जल्दी कर दे उतना अच्छा है तीन बजे जब यहां आए तो बातचीत करते हुए ना आए हाल में पहुंच के एक शब्द भी कोई नहीं बोले ना इशारा करे क्योंकि इशारा भी शब्द ही है दूसरे की तरफ ही ना देखें क्योंकि दूसरे की तरफ देखना भी बोलना ही है चुपचाप आके बैठ जाए लेटना हो लेट जाए टिकना हो टिक जाए जैसा बैठना हो चुपचाप आ के बैठ जाए मैं मौजूद रहूंगा घंटे पर अगर उस बीच किसी को भी ऐसा लगे कि मेरे पास आने जैसा लग रहा है तो वो मेरे पास आके दो मिनट चुपचाप बैठ के चला जाए दो मिनट से ज्यादा वहां ना रुके ताकि किसी और को आना हो तो आ सके लेकिन अपनी तरफ से ना आए जान के ना आए कि मुझे जाना चाहिए ऐसा लग जाए कि जाना है जाने जैसा है और लगे कि चलना हो गया तो आ जाए ठीक चार बजे वहां से उठ जाएंगे उठते समय भी कोई बातचीत वहां नहीं होगी हाल के भीतर शब्द भी ही नहीं करना है चुपचाप लौट जाएं और अगर पीछे भी घंटा आधा घंटा चुप रह सके तो अच्छा है तीन बजे के पहले ही शब्द पहुंच जाना चाहिए और दर्शक की तरह वहां कोई भी ना आए किसी दूसरे को देखने के लिए वहां कोई भी ना आए क्योंकि जब आप किसी दूसरे को देखते हैं तो आपको पता नहीं है कि जाने अनजाने दूसरे में भी देखने की इच्छा पैदा करते है। इसलिए कोई दर्शक की तरह वहां नहीं आएगा वह सिर्फ जिसको घंटे भर मौन में जाना है उसी को आना है और कुछ मौन में मुझे कहना होगा तो उस वक्त कह दूंगा अगर आप मौन रहे तो सुन सकेंगे सुबह की बैठक